शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष को मैंने जैसे जाना था स्वामी रंगनाथानंद शिवानंद स्मृति संग्रह नामक ग्रंथ के लिए कुछ लिखने में राजी होने के लिए साधारणतया जितना प्रेमपूर्ण आग्रह किया जाना चाहिए उससे संभवतः कुछ अधिक ही आग्रह स्वामी अपूर्वानंद जी ने मेरे प्रति किया है अनेक वर्षों तक महापुरुष की एक सेवा करने तथा तो उनका प्रचुर स्नेह प्राप्त करने का अभूतपूर्व सौभाग्य लाभ होने से अपूर्वानंद जी के पास महापुरुष जी की स्मृति कथाएं अधिक परिमाण में सुरक्षित हैं। मैंने कुछ लिखने की अनिच्छा प्रकट की थी वह इसलिए कि काल तक महापुरुष जी की सेवा करने का अवसर मुझे नहीं मिला था और इस कारण उनकी स्मृति कथा का थोड़ा ही उपकरण मेरे पास रहा है परंतु साथ ही यह बात भी सत्य है कि आध्यात्मिक जीवन को ज्योतिर्मय बनाए रखने के लिए जो कुछ आवश्यक है वह सभी कुछ महापुरुष जी से पाया था महापुरुष जी से मैंने मंत्र दीक्षा प्राप्त की थी उनसे अनुष्ठानिक रूप से ब्रह्मचर्य सन्यास दीक्षा तथा सन्यास नाम भी पाए थे मन समीक्षकों साइको एनालिसिस की बात छोड़ देने पर भी यह बात कही जा सकती है कि अधिकांश स्वप्न प्रायः केवल कल्पित ही होते हैं परंतु फिर भी कुछ स्वप्न किसी के जीवन और भाग्य में भविष्य की उन्नति की सूचना व्यक्त करते हैं महापुरुष जी का संन्यास नाम शिवानंद उनके चरित्र में सार्थक हुआ था जिनके भीतर उनके गुरु भाइयों ने शिव के चरित्र वैशिष्ट का साक्षात प्रकाश देखा था वे मेरे स्थूल नेत्रों से दर्शन करने के पूर्व अंतर्जीवन में अनुप्रविष्ट हुए थे मध्य केरल राज्य के बीच एक नदी के तट पर स्थित त्रिचूर मेरा जन्मस्थान है जहाँ के ऊंचे पर्वत पर अवस्थित एक मनोरम गुहा मंदिर है जिसके भीतर मैं बचपन से ही शिव पूजा में अनुरक्त था 9 9-10 वर्ष की अवस्था में मैंने एक स्पष्ट स्वप्न देखा मुझे ऐसा लगा मानो सांसारी कोलाहल के बाहर मैं आकाश मार्ग से प्रवाहित हो पवित्रता एवं शांति के वातावरण से परिपूर्ण एक प्रशस्त प्रकोष्ठ में योगासन में बैठे हुए एक वृद्ध ऋषि के समीप उपस्थित हुआ हूँ देखते ही मेरी मन ने ऋषि को शिव रूप से पहचान लिया उन ऋषि ने अपनी बाई और बैठने के लिए मुझे प्रेम से इशारा किया ऋषि का इशारा पाकर मैं बड़ी बैठ वहीं बैठ गया इसके ऋषि ने मुझे कुछ धर्मोपदेश दिया मैं आनंद से प्रफुल्लित हो उठा दिव्य परमानंद का भाव लेकर ही मैं स्वप्न से जगा चार चौदह वर्ष, वर्ष का था मैंने प्रथमतः श्री श्री रामकृष्ण कथामृत कास्पल ऑफ श्री रामकृष्ण नामक विख्यात ग्रंथ और बाद में श्री रामकृष्ण और शारदा देवी की जीवनी तथा स्वामी विवेकानंद की जीवनी और वाणी पढ़ी इन ग्रंथों ने मेरे तरुण मन पर अवर्णनीय संस्कार चिन्ह उत्पन्न किए फलस्वरूप ऐसे एक आध्यात्मिक प्रवाह की सृष्टि हुई जैसे मेरे बाल्य जीवन के धार्मिक भाव तथा जीवन में शांति की आकांक्षा जो उस समय सुप्त अवस्था में थे तथा आगे चलकर प्रकट होने के लिए प्रयत्नशील थे उन्हें एक स्वरूप धारण कर विकसित होने का सुयोग प्राप्त हो गया आगे के तीन वर्ष इस प्रवाह ने मुझे प्रेम और आत्मोसर्ग के प्लावन में परिणत कर एक महान व्रत के पालन में नियोजित किया जिस पुणीत व्रत के संपादन के लिए पुण्य श्लोक त्रयी रामकृष्ण शारदा विवेकानंद का संसार में आविर्भाव हुआ था रामकृष्ण सन्यासी संघ की स्थापना हुई थी एवं धर्म भाव में अनुप्राणित युवकों को उसमें सहयोग देने के लिए आकृष्ट किया था साढ़े सत्रह वर्ष की अवस्था में मैं घर और माता पिता का आश्रय छोड़कर 25 जून 1926 ईस्वी को श्री रामकृष्ण मिशन के मैसूर स्थित आश्रम में सम्मिलित हुआ उस समय उस आश्रम के अध्यक्ष स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी थे अपने ग्राम से छः मील दूर त्रिचूर शहर आकर सिद्धेश्वरानंद जी के साथ रात की ट्रेन से मैं दूसरे दिन प्रातः काल हज़ार फीट फीट ऊँचाई पर स्थित उटकमंड शहर पहुँचा यहाँ स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी ने श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य तथा रामकृष्ण मठ और मिशन के द्वितीय अध्यक्ष महापुरुष महाराज अर्थात स्वामी शिवानंद जी महाराज से भेंट करने की इच्छा की स्वामी शिवानंद जी उस समय उस मनोरम पार्वत्र निवास ऊटी में कई मास से रह रहे थे स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी मुझे महापुरुष जी के निकट ले गए मैंने महापुरुष जी को साष्टांग प्रणाम किया और श्री कृष्ण देव के एक पार्षद के पवित्र सानिध्य में आने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने को धन्य और कृतार्थ माना ऊटी में हम लोग तीन सप्ताह तक रहे ऊटी में रहने के पाँचवें दिन स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी ने महापुरुष जी से मेरे मंत्र दीक्षा ग्रहण का सारा प्रबंध कर दिया महापुरुष जी एक बंद कमरे के एक गलीचे पर बैठे थे मैंने वहाँ प्रविष्ट होकर महापुरुष जी को दंडवत प्रणाम किया उन्होंने अपनी बाई और एक आसन पर मुझे बैठने का इशारा किया आसन पर बैठकर कर जी से आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण करते समय मेरे बचपन की एक स्मृति आश्चर्यजनक रूप से हुबहू मन में जाग उठी मैंने देखा अपने बचपन का स्वप्न प्रत्यक्ष जगत में पुनरभिनित हो रहा है स्वप्न में मैंने देखा था कि मैं एक पहाड़ पर चढ़ा और वहाँ एक शांत मूर्ति वृद्ध था उन शिव रूप वृद्ध के समीप पहुँच मैं उनकी बाई ओर बैठ गया वही दृश्य आज प्रत्यक्ष देखकर मेरा हृदय परमानंद से भर गया मंत्र दीक्षा के पश्चात महापुरुष महाराज जी ने मुझसे पूछा गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ लाए हो मैंने उत्तर दिया नहीं महाराज जी इसके बाद उन्होंने मेरे हाथ में दो आम दिए और कहा दक्षिणा के रूप में ये आम मुझे दे दो मैंने वैसा ही किया दीक्षा के अनंतर शाष्टांग प्रणाम करके मैं कमरे से निकल आया स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी सबके निकट गोपाल नाम से परिचित थे महापुरुष उन्हें बहुत प्यार करते थे मैसूर रवाना होने के पूर्व मैं और सिद्धेश्वरानंद जी महापुरुष के पास विदा और आशीर्वाद लेने गए महापुरुष ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा गोपाल की सेवा करना इसके आगे बारह वर्ष मुझे मिशन के मैसूर केंद्र नौ वर्ष बेंगलोर केंद्र और तीन वर्ष सिद्धेश्वरानंद जी की व्यक्तिगत भाव से तथा उस आश्रम के अध्यक्ष रूप से सेवा कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था इस दीर्घ काल के सात वर्षों के भीतर महापुरुष जी के से मेरी ब्रह्मचर्य दीक्षा और सन्यास दीक्षा हुई थी ब्रह्मचर्य दीक्षा उन्नीस ईस्वी के मई मास में भगवान बुद्ध के जन्मदिवस पर तथा सन्यास दीक्षा उन्नीस ईस्वी के जनवरी मास में स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर हुई थी ब्रह्मचर्य दीक्षा के समय महापुरुष स्वयं वहाँ उपस्थित थे उन दिनों पुराने ठाकुर मंदिर के पीछे के कमरे में उसका अनुष्ठान होता था शांत प्रसन्न महापुरुष के की साक्षात उपस्थिति से ब्रह्मचर्य अनुष्ठान का आध्यात्मिक वातावरण सहस्त्र गुना वर्धित हो गया था श्री गुरुदेव ने मेरा विधिपूर्वक यति चैतन्य नाम दिया मेरी सन्यास दीक्षा के समय महापुरुष जी वार्धक्य के कारण स्वयं होमानुष्ठान में उपस्थित नहीं रह सके किंतु विरजा होम आदि के अनंतर मैं तथा और आठ ब्रह्मचारियों ने श्री गुरुदेव के कमरे में जाकर उनसे सन्यास व्रत और गेरुआ वस्त्र तथा नाम ग्रहण किए ब्रह्मचर्य और सन्यास के समय प्रत्येक बार तीन माह से अधिक समय तक महापुरुष महाराज जी के उच्च आध्यात्मिक सान्निध्य में रहने तथा उनकी थोड़ा बहुत सेवा करने का मुझे अवसर मिला था प्रतिदिन निकटस्थ लिडुआ ग्राम से ट्यूबवेल का जल और उनके प्रिय तथा विश्वस्त कुत्तों के खाने के लिए एक कटोरी दही मुझे ले आना पड़ता था इस समय की सबसे अधिक उल्लेखनीय और स्मरणीय अभिज्ञता थे प्रतिदिन काल के जलपान के अंतर महापुरुष महाराज के कमरे में ईश्वरी प्रसंग में सम्मिलित होना सन्यासी लोग एक एक दल में आकर महापुरुष जी को दंडवत प्रणाम करके एक ओर खड़े हो जाते थे एव वे अंतर्मुखी अवस्था में बिछोने या कुर्सी पर बैठे रहते कभी सामने रखे हुए हुक्के की नली मुंह में लगाकर एक बार धुआं खींचते तथा उपस्थित साधु ब्रह्मचारियों का कुशल मंगल पूछते थे फिर अंतर्मुख हो जाते थे कुछ समय पश्चात उस भाव से व्यथित होकर सन्मुख उपस्थित सभी के धर्म संबंधी वार्तालाप करते जो हंस हंसी और कौतुक से सरस हो जाता था श्री रामकृष्ण और उनके पार्षद में यही एक चरित्र वैशिष्य था गंभीर आध्यात्मिक विषय के अवसर पर जो लोग उपस्थित रहते वे उनके श्रीमुख की दिव्यवाणी को सुनते थे धार्मिक वार्ता के बीच बीच में गंभीर भक्ति प्रेमाप्लुत कंठ से उच्चारित सच्चिदानंद शिव जय जय गुरु महाराज जय मां आदि शब्द सुनाई पड़ते थे सुदूर स्थित मैसूर और बेंगलोर से भी मुझे महापुरुष जी के पत्रों द्वारा बहुत ही मूल्यवान और उपाधि धर्मोपदेश लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त होता था अधिक समय तक महापुरुष जी के निकट रहकर उनकी सेवा करने की आज्ञा मांगने पर पत्र द्वारा यह आदेश देते थे कि गुरु के पास रहकर उनकी सेवा करना हर समय संभव और सफल नहीं होता संघ के बहुमुखी सेवा कार्यों में एकनिष्ठ भाव से आत्मोत्सर्ग करो उसी से गुरु की सेवा होगी महापुरुष जी संघ के सन्यासियों को चरित्र के बहुमुखी उत्कर्ष की ओर ध्यान देने के लिए उत्साहित करते और लौकिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान एवं कार्य दक्षता अर्जित करने का उपदेश देते थे वह सदा ही धर्म और कर्म के एक साथ अनुष्ठान की आवश्यकता पर बहुत जोर देते थे सभी सन्यासियों के लिए विशेष रूप से मेरे लिए आध्यात्मिक शक्ति लाभ के उद्देश्य से साधु संघ की उपयोगिता के बारे में उपदेश देते थे धर्म भाव का उच्छ्वास निष्क्रियता ला है इस विषय में वे मुझे बहुत सावधान करते और कहते थे भाव के द्वारा यथार्थ ईश्वर अनुराग को नापा नहीं जा सकता बल्कि चरित्र की पवित्रता आत्मसर्ग और सेवा भाव के द्वारा ही इसका परिमाप किया जाता है आध्यात्मिकता अर्जित करने के लिए ही महापुरुष जी साधु तथा गृह भक्तों को भी सदा उपदेश देते और दिखावटी धार्मिकता तथा सस्ती धर्म के विरुद्ध प्रत्येक समय सावधान करते थे प्रत्येक सन्यासी और भक्त के निकट महापुरुष जी प्रेम और आशीर्वाद के खनिभूत विग्रह रूप में प्रतिमान होते थे सैकड़ों साधु और हजारों भक्त उनका स्नेह और आशीर्वाद पाकर धन्य हुए मुझे उन्होंने समझा दिया था कि मुझे तथा अन्य धर्मार्थियों को दीक्षा देकर उन्होंने हम लोगों को प्रभु के चरणों में ही सौंपा है जो कोई भी उनका आशीर्वाद प्रार्थी होकर आता उसी को वे अपना स्वाभाविक उत्तर देते आशीर्वाद के अतिरिक्त हमें देने के लिए और क्या है बेटा अत्यंत युक्तिपूर्ण मनोभाव दृष्टिभंगी अपूर्व लौकिकता, गंभीर सहानुभूति ऋषित्व तथा पवित्रता के उच्च अधिकारी महापुर एक आध्यात्मिक और लोकहितकर आंदोलन मूवमेंट के रूप से सदा विराजमान थे सन्यास व्रत के ग्रहण के कुछ सप्ताह के बाद मैंने श्री श्री महापुरुष महाराज से श्री रामकृष्ण के अन्यतम पार्षद स्वामी अखंडानंद जी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सारगाची आश्रम में जाने की आज्ञा मांगी अखंडानंद जी महाराज उस समय रामकृष्ण भट्ट और मिशन के सहयोगी अध्यक्ष थे सारगाछी आश्रम के प्रतिष्ठाता और प्रधान अखंडानंद जी ने ही गुरु भाइयों में सबसे पहले विवेकानंद जी द्वारा प्रचारित शिव ज्ञान से दिन दुखियों की सेवा की वाणी कार्य रूप में प्रणित करने के व्रत में अपने को सौंपा था मैं अखंडानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सारगाची जा रहा हूँ जानकर महापुरुष जी प्रसन्न हुए सारगाची में मैं अखंडानंद जी के पवित्र संग में तीन दिन रहा उनका अपार स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ किंतु कोलकाता लौटते ही एक दुखद समाचार मिला कि महापुरुष उसी दिन अर्थात 25 अप्रैल उन्नीस पक्षाघात रोग से आक्रांत होकर बेलूर मठ में श्याग्रस्त हो गए हैं उनके शरीर का दाहिना अंग एकदम अचल हो गया है कुछ सप्ताह की चिकित्सा और शुश्रूषा से संकट टल गया सही किंतु शरीर का दाहिना अंश अचल ही रहा बोलने की शक्ति भी नहीं रही अंत में दस मास के बाद महापुरुष दिवंगत हो गए रोगाक्रमण के अनंतर संकटावस्था कुछ कम हो जाने पर मैंने मैसूर आश्रम लौट जाने के पूर्व महापुरुष का अंतिम बार दर्शन किया वे कुछ तकियों पर सिर रख कर सैया पर लेटे थे उनका मुखमंडल प्रशांत प्रफुल्ल और निर्विकार था साष्टांग प्रणाम करते ही सेवक स्वामी अपूर्वानंद महाराज ने महाराज जी को जताया कि मैं आश्रम के काम से मैसूर लौट जा रहा हूं। बात करने की शक्ति न रहते हुए भी उनकी आंखें मानो कुछ बोल रही थी और भीतर के भावों को बाहर प्रकट कर रही थी महापुरुष जी का चेहरा आशीर्वाद ही हँसी से उज्ज्वल हो मेरे उठा मेरे ऊपर अपना बायां हाथ उठाकर उन्होंने आशीर्वाद सूचक संकेत किया उन्होंने इशारे से अपूर्वानंद जी को बताया कि मैसूर के चामुंडी पहाड़ पर स्थित मंदिर में देवी चामुंडा और मैसूर आश्रम में श्री रामकृष्ण देव की पूजा के लिए मेरे हाथ में कुछ रुपये दिए जाएं। मैंने उन धन को पवित्र न्यास के रूप में ग्रहण किया और मैसूर पहुंचकर कर महापुरुष जी की इच्छानुसार पूजा का प्रबंध कर दिया महापुरुष जी की विशेष आराध्या देवी चामुंडा और इष्ट देव श्री रामकृष्ण देव की पूजा का प्रसाद उन्हें मैंने ठीक समय पर भेज दिया था श्री श्री महापुरुष जी जैसे उच्च आध्यात्मिक शक्ति संपन्न आचार्य का आश्रय प्राप्त करके उनके द्वारा श्री रामकृष्ण चरणों में समर्पित होकर और अपनी शक्ति के अनुसार उनके असीम आशीर्वाद को ग्रहण करने का अवसर पाकर मैं अपने को धन्य और कृतार्थ मानता हूँ